ओम का जब एक साथ करेंगे और मंत्र का उच्चारण एक बार मैं बोलूंगा और उसी अंश को आप सभी दोहराए मंत्र के अर्थ को मन में रखने का प्रयास करें आवाज़ ओ कर्वाव तेजस्वीनावधी तमस्त मिषा वह ओ शान ते हे शान तेह शां तेहे शां तेहे समुपस्थित सज्जनों माताओं बहनों कल हमने जान कर्म उपासना की कक्षा में जान कर्म उपासना की परिभाषाएं जानी यह भी जाना कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता नहीं हो सकता जब हम इसको व्यवहार में ही लाते हैं तो ज्ञान कर्म उपासना इस विषय की कक्षा की क्या आवश्यकता है आवश्यकता यह प्रस्तुत की गई कि ज्ञान अशुद्ध भी हो सकता है कर्म अशुद्ध भी हो सकता है और उपासना भी अशुद्ध हो सकती है हमें अपने जान कर्म उपासना को शुद्ध बनाना है उसको भली प्रकार से समझना है इसी में हमारा उत्थान है फिर ज्ञान प्राप्ति के प्रकार किस किस तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए तीन प्रमाण आए पहला प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा शब्द प्रमाण या दूसरे शब्दों में कहें उसको तो आपतोपदेश है जी ब्रह्मचारी जी के पास हो तो दे दीजिए तीसरा आप्तोपदेश जानकार व्यक्ति के द्वारा बताया जाना फिर कल हम देख रहे थे ज्ञान के प्रकार एक प्रकार हमने देखा अभावात्मक ज्ञान किसी जंगल में स्थित बच्चे को ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता ना उल्टा ज्ञान है ना ठीक ज्ञान है ईश्वर नाम की सत्ता का कुछ पता ही नहीं है यह होगा अभावात्मक ज्ञान दूसरा हमने देखा संशयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान का मतलब उल्टा ज्ञान वो ईश्वर के बारे में जानता तो है कि ईश्वर नाम की चीज है लेकिन उसको साकार मानता है उसको एक देशी मानता है तो इसको कहेंगे ईश्वर के प्रति ब्रह्मात्मक यानी उल्टा ज्ञान ज्ञान की तीसरी स्थिति है संशयात्मक ज्ञान संशयात्मक ज्ञान में दोनों पक्ष विद्यमान रहते हैं यह है चीज यह है अथवा यह है अंधेरे में हम जा रहे हैं खेतों के अंदर कोई एक मनुष्य जैसी आकृति दिखाई दी इतने लंबे चौड़े मनुष्य भी हो सकता है और ठूठ भी हो सकता है सूखा हुआ पेड़ तो हमने देखा उसको आंखों से देखा मोटे तौर पे कहेंगे कि हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं परछाई हमको दिखाई दे रही है और अब हमारे मन में दो बातें हैं कि ये मनुष्य है अथवा ठूठ है अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और हमारे को विचार आए कि ये रस्सी है या सांप है तो ये जो दोनों कोटियों का जान है दोनों तरह की बातें जब एक साथ रहती है इसको कहते हैं संशय अजनबी व्यक्ति सामने से आ रहा है लेकिन थोड़ा पास में आया तो हमको चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है तो हमारे मन में बात आए कि ये रामलाल जी हैं या नहीं है ये जो मन में जानकारी है ये जो स्थिति है मन की ज्ञान की जो स्थिति है यह संशयात्मक ज्ञान है संशय के बारे में हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि संशय लाभदायक है या हानिकारक है मन में संशय रहना या होना यह लाभदायक है या हानिकारक है हानिकारक है लाभदायक भी हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे एक पंक्ति आपने बहुत सुनी होगी संशय आत्मा विनश्यति जो संशय आत्मा होता है ऐसा व्यक्ति जिसके मन में हर किसी के प्रति संदेह होने लगे तो वह नाश को प्राप्त होता है अर्थात उसकी हानि होती है संशय आत्मा विनश्यति हमारे साथ में कोई व्यक्ति रहता है परिवार में रहता है उसके प्रति संशय हो जाए अनावश्यक संशय हो जाए तो परिवार में संघर्ष हो जाएंगे परिवार में विरोध खड़ा हो जाएगा झगड़े हो जाएंगे लेकिन न्यायदर्शन में जिन सोलह तत्वों को जानने से मुक्ति की प्राप्ति बताई गई है न्यायदर्शन की अपनी प्रक्रिया है विनश्यति नष्ट हो जाएगा नष्ट हो जाता है जिन सोलह तत्वों का उल्लेख करके न्यायदर्शन में मुक्ति प्राप्ति की बात की गई उसमें एक संशय भी है प्रमाण भी है वहां पर प्रमाण प्रमे संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हितवाभासल जाति निग्रह स्थान यह बहुत सारा है और न्याय दर्शन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बड़ा कठिन और समझने लायक विषय है लेकिन अपने प्रसंग में मैं इतना कह रहा हूं वहां सोलह तत्वों में उन्होंने एक संशय भी लिखा उन्होंने कहा संशय की जरूरत क्या है संशय आत्मा तो विनश्यति आत्मा तो नष्ट होता है हो जाएगा हानि होगी संशय की संशय वाले की उनका नहीं तत्व की जिज्ञासा में संशय भी सहायक बनता है लाभदायक भी हो सकता है ये। हम स्वामी दयानंद जी का उदाहरण लें शिवरात्रि के पहले माताजी ने पिताजी ने बताया कि शिवजी की ऐसे ऐसे उपासना होगी शिवरात्रि के दिन शिवजी आते हैं सच्चे भक्तों को दर्शन देते हैं ऐसे ऐसे व्रत उपवास रखना चाहिए मूल शंकर को मन में कुछ ज्ञान हुआ माता पिता से सुन के मैं आपसे पूछूं प्रमाणों की दृष्टि से कि स्वामी दयानंद जी को जो ये ज्ञान हुआ वो किस प्रमाण से हुआ किस प्रमाण से हुआ मतलब हमने तीन प्रमाण देखे प्रत्यक्ष से हम जान सकते हैं अनुमान से जान सकते हैं और शब्द प्रमाण से जान सकते हैं। शब्द प्रमाण दूसरे से सुन के जाना अभी आगे हम विवेचना करेंगे कि ये वास्तव में शब्द प्रमाण है या नहीं है ये शब्द प्रमाण भी है या नहीं है तो चलिए मोटे तौर पर हम कहें शब्दों से सुना माता पिता के वचनों से और उनको ज्ञान हुआ अब जो उनके मन में ज्ञान है कि शिवजी यानी जिन्होंने इस दृष्टि की रचना की संहार करते हैं उनकी ये प्रतिमा है शिवलिंग है और वो दर्शन देने आते हैं अब जो मूली शंकर के मन में ज्ञान है पूजा से पहले ये कौन सा ज्ञान है उनका हमने जो अभी तक ज्ञान देखे अभावात्मक ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान संशयात्मक ज्ञान जब तक माता पिता ने नहीं बताया था उनको शिव के बारे में तब तक उनको शिव का कैसा ज्ञान था अभा कुछ पता ही नहीं था अब माता पिता ने बता दिया अब उनको कैसा ज्ञान हो गया है ब्रह्मात्मक है उल्टा ज्ञान है उनको ये शिवलिंग का जो प्रतिमा है यह ही भगवान है शिव भगवान है और इन्होंने सृष्टि की रचना की ये जो उनके मन में ज्ञान हुआ माता पिता ने जैसा बताया वैसा बोध हो गया यह उनका उल्टा ज्ञान है भ्रमात्मक ज्ञान है अब जब वो मंदिर में पूजा के लिए बैठे जागरण करते रहे और चूहों ने आके उछल कूद मचानी शुरू की अब उनके मन में क्या हुआ संशय पैदा हुआ कि ये शिव सच्चा शिव है या नहीं है संशय हुआ क्या ये संशय उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ लाभदायक हुआ जीवन बदल गया उनका और हमारे जैसे कितनों का जीवन उन्होंने बदल दिया देश की तस्वीर बदली एक दिशा दे दी तो क्या हम यह कहें कि संशय हमेशा हानिकारक होता है नहीं संशय बहुत लाभदायक हो सकता है यदि उचित उपयोग किया जाए इसलिए सांख्य न्याय दर्शन में 16 तत्वों में संशय को भी गिनाया कि यह मुक्ति के लिए सहायक है तो संशयात्मक ज्ञान को भी हमको पैदा करना चाहिए लेकिन यदि संशय पैदा हो और संशय ही बना रह जाए हर चीज में बस संशय पैदा किया और संशय का संशय रह जाए उसका निवारण नहीं हो तो यह हानिकारक हो सकता है जब भी किसी तत्व को हम जानेंगे तो पहले संशय पैदा होगा उभय कोटी का ज्ञान पैदा होगा और उस संशय को जब जब संशय पैदा होता है तो हमारी जानने की उत्सुकता होती है अगर उल्टा ज्ञान है और उसके बाद हमारे संशय ही नहीं उठाया तो उस उल्टे ज्ञान को ही हम ठीक मानते रहेंगे निश्चयात्मक मानते रहेंगे ये तो ऐसा ही है तो हम ठीक रास्ते पे ठीक जान तक कहां आ, आ पाएंगे? इसलिए संशयात्मक ज्ञान के लिए भी कभी कभी हमको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे मन में कुछ संशय तो पैदा हुआ और जो व्यक्ति इस ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में संशय पैदा कर करके अपने मान्यता को दृढ़ करता है पहले संशय पैदा करता है फिर उसका निवारण भी करता है युक्तियों से उसका समाधान करता है तो बिल्कुल दृढ़ हो जाता है जैसे कि बहुत मजबूत बहुमंजिली इमारत हो 20-50 मंजिल की और बड़ी ठोक ठोक करके नींव मोटी मोटी कंक्रीट की भरी गई हो और फिर वो डिगती नहीं है सामान्य स्थिति में तो नहीं डिगती है वो तो हमने जो ज्ञान के विभिन्न स्थितियां देखी वो बहुत बदलती रहती हैं। अभावात्मक से संशयात्मक आएगा संशयात्मक से भ्रमात्मक भी हो सकता है तो हमको हर चीज में संशय उठा उठा करके देखना चाहिए फिर युक्ति पूर्वक समाधान करके दृढ़ पक्का करना चाहिए एक खंभा अगर गाड़ा जाए जमीन के अंदर और अगर उस खंबे को कोई यूं हिलाए तो क्या गाड़ने का प्रयोजन सिद्ध होगा गाड़ना तो है कि हम उसको स्थिर करना चाहते हैं लेकिन गाड़े और उसको बार बार हिलाए तो तो ढीला रहेगा तो हिलाना ठीक नहीं है लेकिन जो मजबूत खंबे को बनाना चाहते हैं तो गड्ढा खोदेंगे आस पास में मिट्टी डाली फिर हिलाएंगे जानबूझ के हिलाएंगे हिलाएंगे फिर जगह बचेगी उसमें और मिट्टी डालेंगे और कुछ पत्थर डालेंगे ठोकेंगे इधर उधर फिर थोड़ा सा हिलाएंगे उसको फिर थोड़ा ढीला हो जाएगा यह हानिकारक नहीं है उद्देश्य है उसको दृढ़ करना यह तो केवल हिला हिला करके उसको मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है लेकिन मजबूत बनाना तो उद्देश्य हो नहीं वैसे ही हिला हिला के उसको ढीला कर दिया जाए तो वो खंबा टेढ़ा होगा उससे हम कुछ बांध नहीं सकते उसका उपयोग नहीं ले सकते तो यह संशय तो अपने अपने को, अपने को हिला हिला करके देखने की बात है अपने जान को समझ दृढ़ करने के लिए हिलाएं थोड़ा इधर उधर उल्टें पलटें और जहां कमी नजर आए उसका समाधान करें जहां जगह खाली है वहां एक पत्थर और डाल दें इस दृष्टि से यह संशय हमारे को मुक्ति प्राप्ति में ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनता है तो आत्मा विनश्यति वो एक भिन्न संदर्भ में कहीं लागू होगा कि कोई केवल हिलाता रहे और उसको ढिला ढीला ही करता रहे खंबे को तो बात नहीं बनेगी खंबा कुछ काम नहीं आएगा तो संशयात्मक ज्ञान हमको करना चाहिए कुछ विषय में उपदेश दिया कि मुक्ति होती है संशय उठाएंगे भाई मुक्ति होती है या नहीं होती है उठाना है हमारे को केवल वेद में कह दिया महाराज ने कह दिया ईश्वर होता है इतना सुन लिया ठीक है जान तो हो गया ईश्वर है लेकिन संशय उठाना होगा कि क्या ईश्वर है ओके okay, ईश्वर सर्वव्यापक है तो प्रश्न उठाएंगे क्या सर्वव्यापक है तो दिखता क्यों नहीं है सर्व सर्वव्यापक है तो सब जगह दुखी दुख क्यों है अगर सर्वव्यापक है तो गंदगी में फिर ईश्वर भी गंदा हो जाता होगा कूड़े के ढेर में जैसे ब्रह्म कुमारी मानते हैं प्रश्न उठाने चाहिए संशय उठाना चाहिए और उससे हमारे को दृढ़ स्थिति तक पहुंचना है तो संशय भी आवश्यक है तो अभावात्मक ज्ञान ब्रह्मात्मक ज्ञान और संशयात्मक ज्ञान और फिर है निश्चयात्मक ज्ञान किसी विषय का बिल्कुल निश्चय हो जाना लेकिन ये निश्चयात्मक ज्ञान दोनों तरह का हो सकता है उल्टा ज्ञान भी किसी के मन में निश्चित बैठा हुआ हो सकता है तो निश्चयात्मक का ये मतलब नहीं है कि वो ठीक ही हो गलत भी हो सकता है लेकिन जो तत्वात्मक ज्ञान है तत्व जैसा है वस्तु तत्व जैसा है वैसा ही जानना और वो फिर हमारा निश्चयात्मक हो तो वो हमारे लिए लाभदायक है और वो ही हमारा लक्ष्य है वहीं तक हमको अपने ज्ञान को पहुंचाना है हमारा तत्वात्मक ज्ञान निश्चय कोटि का बने दृढ़ कोटि का बने पक्का हो जाए तो ये ज्ञान की विभिन्न स्थितियां रही चार स्थितियां अभावात्मक ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान संशयात्मक ज्ञान और निश्चयात्मक शब्द ठीक नहीं है तत्वात्मक ज्ञान तत्वात्मक निश्चयात्मक ज्ञान दोनों को साथ में जोड़िए क्योंकि निश्चयात्मक बोलेंगे तो निश्चयात्मक तो दोनों तरह का हो सकता है उल्टा ज्ञान हो और वो किसी ने निश्चित मान करके बैठा हुआ हो तो यहां तत्वात्मक और साथ में तत्वात्मक भी कैसा निश्चय वाला हो ऐसा ज्ञान हमारा होना चाहिए हमने तीन प्रकार से ज्ञान प्राप्ति की चर्चा की प्रत्यक्ष से अनुमान से और आप्तोपदेश से और एक प्रश्न कल आपके सामने रखा था कि इनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है ये भी समझ हमारे को होनी चाहिए पहले इन तीन प्रमाणों के बारे में हम कुछ और समझते हैं स्वामी दयानंद जी की घटना के बीच में एक प्रश्न फिर उठाया ये जो आपतोपदेश है शब्द प्रमाण है उसका स्वरूप क्या है महर्षि दयानंद ने या कहें मूल शंकर ने माता पिता से शिवजी के बारे में कुछ जाना मैंने आपसे पूछा कौन सा ज्ञान है किस प्रमाण से किस प्रमाण से ये उसको पता लगा शब्द प्रमाण से या आपतोपदेश से तो क्या इसको हम आपतोपदेश कहें इसको आपपदेश तो कहें यदि हम आपपदेश तो की इतनी ही परिभाषा रखें शब्द प्रमाण की कि सुनकर के जो ज्ञान प्राप्त हुआ या शब्द के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो शब्द प्रमाण है तब तो स्वामी दयानंद जी के माता पिता का कहा हुआ भी हम शब्द प्रमाण का मान सकते हैं लेकिन वो शब्द प्रमाण नहीं है तो शब्द प्रमाण वो कहलाएगा जिसके कहने वाले ने उस बात को या तो प्रत्यक्ष कहकर बोला हो या अनुमान करके बोला हो प्रत्यक्ष प्रमाण से उसने जाना हो या अनुमान प्रमाण से जाना हो ठीक ठीक जाना हो अब अगर वो दूसरे को कहेगा जिसने ठीक ठीक जाना है उसके द्वारा कही हुई बात से जब हमको बोध होता है उसको शब्द प्रमाण कहेंगे ना कि किसी की भी कही हुई बात को तो यद्यपि शब्द से जाना है लेकिन मूल शंकर जी के माता पिता के द्वारा शिवजी का जो वर्णन किया गया उसको हम शब्द प्रमाण में नहीं लेंगे ये प्रमाण नहीं है ये ठीक है शब्द के माध्यम से जाना लेकिन वो उल्टा जाना इसलिए वो प्रमाण कोटि में नहीं आएगा वो अप्रमाण है वो प्रमाण नहीं है इसलिए हर किसी की बात शब्द प्रमाण नहीं होती है शब्द से जो हमको ज्ञान होता है एक तो सुनकर के ज्ञान होता है और यदि हम पुस्तक देख करके पढ़ रहे हैं वहां हम सुन नहीं रहे हैं हम देख रहे हैं देख करके पता लगा रहे हैं तो ये ज्ञान भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगा सुनने तक सीमित नहीं है शब्द को हम सुनते भी हैं और शब्द के जो प्रतीक बने हुए हैं चिन्ह बने हुए हैं कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है और उससे हम समझ लेते हैं पढ़कर के भी होता है नेत्र से भी होता है यानी शब्द प्रमाण श्रोत से भी होता है और चक्षु इंद्रिय से भी होता है और भी इंद्रिय से हो सकता है जिनके नेत्र नहीं होते हैं उनके लिए वैज्ञानिकों ने वो लिपि बना दी ब्रेल लिपि उसमें वो मोटे कागज के ऊपर कुछ उभार कर देते हैं दबा देते हैं टिपकी टिपकी जैसा और उनके अपने चिन्ह बने हुए हैं आंखें देख नहीं सकती लेकिन हाथ से छू करके वो बिल्कुल उसी तरह से पढ़ लेते हैं जैसे हम पढ़ लेते हैं अर्थात स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भी हम शब्द का जान कर सकते हैं स्पर्श के द्वारा भी तो जिस भी तरह से हमारे को प्राप्त हो चाहे सुनकर के कान से या नेत्र से या स्पर्श से इस सारा का सारा शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगा और योगदर्शन व्यास भाष्य ने कहा कि शब्द प्रमाण वो टिकेगा जिसका वक्ता जो कहने वाला है या तो उसका प्रत्यक्ष हो या अनुमान किया हुआ प्रमाण या तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता हो या अनुमान प्रमाण से जानता हो ऐसे व्यक्ति की कही भी बात ही शब्द प्रमाण मानी जाएगी ठीक है अब मैं कहूं कि ईश्वर होता है आपने भी यहां सुना शिविर में जाकर के बोलेंगे कि ईश्वर ऐसा ऐसा होता है तो आप जिसको उपदेश दे रहे हैं ये कौन सा प्रमाण होगा आपने शिविर में सुना ईश्वर का सच्चा स्वरूप जाना और जाकर के किसी को उपदेश देंगे ईश्वर ऐसा ऐसा है उसकी गलत मान्यताओं को हटाएंगे अब वो आपकी बात समझ गया और उसने मान लिया कि ईश्वर ऐसा ऐसा निराकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ज सर्वव्यापक है उसने मान लिया उसको जब यह ज्ञान हुआ ईश्वर के बारे में शुद्ध ज्ञान हुआ वो किस प्रमाण से हुआ अच्छा जो शब्द प्रमाण मानते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे अच्छा ठीक है अच्छा कुछ लोग मना भी कर रहे हैं शब्द प्रमाण नहीं है अच्छा तो कौन सा प्रमाण है वो तो वो तो गलत बात थी ये तो आप सत्य कह रहे हैं उनको कि ईश्वर सर्व्यापक है सर्वशक्तिमान है निराकार है आप सत्य बात कह रहे हैं एक बिंदु होना चाहिए जो मना कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं जो शब्द प्रमाण कह रहे हैं उसको थोड़ा समझने की बात है इसलिए उदाहरण दिया और कोई बताएंगे ये कौन सा प्रमाण में आएगा नहीं प्रमाण मतलब हमको देखना है ये शब्द प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है तो प्रत्यक्ष अनुमान तो आप कहेंगे नहीं शब्द ही कह सकते हैं अच्छा शब्द प्रमाण भी है या नहीं है जैसे स्वामी दयानंद जी के माता पिता के द्वारा कही हुई बात शब्द प्रमाण हमने नहीं मानी भले ही वो कान से शब्द से सुनी हुई है तो ऐसे ही आपने जब यहां ईश्वर का सच्चा स्वरूप जानकर के किसी को बताया और उसने मान भी लिया और उसको बोध हो गया तो जिसको बोध हुआ वो युवक जिसको आपने प्रेरणा दी ज्ञान दिया उसके मन में जो अब ईश्वर के प्रति जान है वो जान क्या शब्द प्रमाण है निश्चयात्मक नहीं वो उस उस कोटि में नहीं जाना है कि वो अभी निश्चयात्मक है संशयात्मक उसको जान हो गया मान लीजिए निश्चय हो गया क्या ये शब्द प्रमाण है हां वो शब्द प्रमाण है देना शब्द प्रमाण उस शब्द के द्वारा जो बोध होता है उसको बोलते हैं वो जो बोध हुआ तो उस बच्चे के मन में जो बोध हुआ ईश्वर के प्रति वो शब्द शब्द प्रमाण है शब्द से उसने जाना मैंने एक बात आपके सामने अभी रखी थी तो संभव ये कुछ उसी को आधार बना करके नकार रहे हैं और ठीक है मैंने कहा था कि शब्द प्रमाण उसका मान्य होता है जो वक्ता है उसने या तो प्रत्यक्ष किया हो या अनुमान प्रमाण से निश्चय किया हो तो बोलने वाले जैसे आप और हम हैं मैं भी बोल देता हूं बहुत सारी बातें आप भी बोल देंगे लेकिन मुक्ति का ईश्वर का हमने प्रत्यक्ष तो नहीं किया तो क्या हमारी कहीं भी बात प्रमाण नहीं मानी जाएगी अच्छा मान लीजिए आप हमने अनुमान किया बहुत तर्क वितर्क किया बहुत युक्ति लगा लगा करके हमने अनुमान से दृढ़ कर दिया तब तो कह सकते हैं कि हमारा शब्द प्रमाण है हमने अनुमान ठीक किया लेकिन मान लीजिए यहां शिविर में आए हैं बहुत कुछ युक्ति आदि नहीं बस सुना और उनको बस भान हुआ कि हां ठीक है ऐसा और सुनी भी बात कह दी अनुमान उन्होंने किया नहीं तो क्या उनकी कही भी बात को शब्द प्रमाण माने मानेंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष तो किया नहीं है अनुमान भी नहीं किया ठीक है ठीक है ठीक है तो देखिए अपन ने पहले देखा कि जो शब्द के द्वारा ज्ञान होता है उसको शब्द प्रमाण कहेंगे उसमें हमने संशय उठाया कि नहीं जो वक्ता है वो या तो प्रत्यक्ष से जानने वाला होना चाहिए या अनुमान से तब उसकी बात ठीक मानी जाएगी प्रमाण मानी जाएगी नहीं तो नहीं मानी जाएगी तीसरे स्तर पे आगे हमने क्या देखा कि हाँ जिन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया है अनुमान नहीं किया है फिर भी उनकी बात को हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मानना पड़ता है आप ऐसा कह रहे हैं और मानना भी चाहिए वो बात तो गलत नहीं है तो पिछली बात हमारी खंडित होगी कि वक्ता यदि प्रत्यक्ष अनुभव करे या अनुमान से करे तो ही वो शब्द प्रमाण में आएगा तो आप और हमने या सामान्य व्यक्ति ने ना प्रत्यक्ष किया ना अनुमान किया फिर अब उसका कथन है कि ईश्वर सर्वे आपा ये शब्द प्रमाण कैसे हो जाएगा तो यह प्रश्न उठेगा इसका उत्तर फिर स्वामी उन्होंने व्यास जी ने दिया योग दर्शन में अपनी टीका में आप लोग ठीक कह रहे हैं कि वह प्रमाण में माना जाएगा कहा कि यदि जो उसी समय बोलने वाला है भले ही उसका प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं हो लेकिन वो जिसकी बात कह रहा है जिसे शास्त्र की बात कह रहा है उस बात का जो मूल वक्ता है उसके द्वारा यदि प्रत्यक्ष अनुमान किया गया है मूल वक्ता के द्वारा तो उसकी बात को भले ही परंपरा से सौ पीढ़ियों तक आ गई हो उसको उसने एक शिष्य को कहा उस शिष्य ने दूसरे को कहा तीसरा दस पचास पीढ़ियों तक आगे आ गई बाद के किसी भी व्यक्ति ने ना तो प्रत्यक्ष किया ना अनुमान किया लेकिन मूल वक्ता की बात ठीक है मूल वक्ता ने प्रत्यक्ष या अनुमान किया है तो ऐसा कहा हुआ भी शब्द प्रमाण माना जाएगा तो हमारे को इससे क्या पता लगेगा कि जो सामने वाला कह रहा है इसका मूल स्रोत क्या है पहला तो हम ये देखें कि जो सामने कह रहा है क्या इसका प्रत्यक्ष है इस विषय में अथवा इसने अनुमान से जाना है अनुमान भी एक प्रमाण है दोनों में से कोई प्रमाण उसका होना चाहिए तो हम पूछ सकते हैं वो क्या ईश्वर है तो बच्चा पूछेगा भाई कैसे है ईश्वर तो आपने तो प्रत्यक्ष किया नहीं आप कैसे मानते हैं तो आपको तर्क देंगे युक्ति देंगे अनुमान करेंगे कि ऐसा ऐसा है ऐसी ऐसी रचना देखी जाती है बुद्धिपूर्वक इसलिए ईश्वर को मानना होता है अनुमान प्रमाण से आप पुष्ट कर रहे हैं अथवा वो पूछेगा हम पूछ सकते हैं किसी को भी कोई बात कहे तो इसमें आधार क्या है आपका अनुमान है बताएगा वो अनुमान भी हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम सामने वाला कह सकता है कि वेद में ऐसा लिखा है उपनिषद में ऐसा लिखा है दर्शन में ऐसा लिखा है ऋषियों ने ऐसा कहा योगी लोग ऐसा कहते हैं हम कुछ आधार दे रहे हैं तो हम भी जब भी किसी से कुछ सुने तो सुनने मात्र से उसको प्रमाण नहीं मान ले हमको पूछना चाहिए कोई युक्ति पूछेंगे हम उससे अर्थात अनुमान प्रमाण से कि इसका आधार क्या है समझे हम खुद भी अथवा शब्द प्रमाण पूछते हैं किसने कहा मुक्ति होती है बोले शब्द प्रमाण क्या है मूर्ति पूजा ठीक है ईश्वर साकार है वो सारा शास्त्रार्थी इस बात पे हुआ कि वेद में कहा है ये क्या खोजें है वहां पर कि जो इसका साक्षात्कार करता है वो खुद क्या कह रहा है तो ये शब्द प्रमाण के साथ हमको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि वक्ता अनुमान प्रम या प्रत्यक्ष के आधार पर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है अब हम एक और अनुमान प्रत्यक्ष को और समझने का प्रयास करते हैं प्रत्यक्ष की सामान्य परिभाषा इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होने पर इंद्रियों में पांचों ज्ञानियां आ गईं और विषय में सारी वस्तुएं आ गईं संसार की उसमें मुख्य रूप से पांच भाग में हम बांट देंगे तो सब चीजें आ जाएंगी शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली जो ये पांच विषय हैं पांचों इंद्रियों के एक एक विषय हैं तो इंद्रिय का अपने विषय से संपर्क होने के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं तो वो श्रोत्र इंद्रिय भी हो सकती है और चक्षु इंद्रिय भी हो सकती है ठीक है इतना सबको स्पष्ट है अब मैं आपसे पूछूं, हां प्रत्यक्ष परिभाषा में आपको किसी क्वेश्चन से हो तो पूछ ले अभी इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे और जो प्रक्रिया चली है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कह देंगे इंद्रियां हैं पांच कल मैंने आपको प्रत्यक्ष के तीन तरह से भेद करके बताए एक तो है बाहरी ज्ञान पांच जान इंद्रियों का दूसरा आंतरिक प्रत्यक्ष ये तो हुआ बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष में मन के द्वारा भी ज्ञान होता है जैसा कि समाधि प्राप्त लोगों को होता है मन के द्वारा होता है और तीसरा एक और आंतरिक ज्ञान है जो सीधा आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है ये भी प्रत्यक्ष तो ये जितनी भी जगह है स्थितियां वहां हमारा विषय के साथ संपर्क हो रहा है बाह्य जगत का जो ज्ञान है वो इंद्रिय से होता है लेकिन अतिय ज्ञान भी होता है जहां की इंद्रियों की जरूरत नहीं होती लेकिन विषय के साथ संपर्क तो होगा चाहे इंद्रिय के माध्यम से हो चाहे आत्मा का सीधे संपर्क हो लेकिन विषय के साथ संपर्क होगा उसके द्वारा जो हमारे को ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं ठीक है इतनी परिभाषा में किसी को कोई संशय है मैं संशय पैदा करूं आपको मन के द्वारा भी विषयों को ग्रहण किया जाता है जिनका बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता सूक्ष्म का वस्तुओं का उनका ज्ञान मन से होता है समाधि में इंद्रियों का सूक्ष्म सूक्ष्मभूतों का मन का अहंकार का आत्मा का इन सबका ज्ञान मन के माध्यम से होगा और परमात्मा का सीधा आत्मा करता है तो परिभाषा आपके सामने है आप लोगों को समझ में हो गया मैं आपके सामने संशय पैदा करूं मूल शंकर जी ने माता पिता से सुना चलिए वो भ्रांति का ज्ञान है उसको हम हटा दें स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर होता है ईश्वर सर्वव्यापक है आपने कैसे जाना उन्होंने बोला शब्द बोला शब्द एक विषय है और किस इंद्रिय से जाना आपने श्रवण से जाना तो विषय का इंद्रिय से संपर्क हुआ हुआ और अब हमारे को ज्ञान हुआ तो इसको प्रत्यक्ष कहेंगे या शब्द प्रमाण कहेंगे पहले शब्द प्रमाण आप समझ चुके हैं ये शब्द प्रमाण है लेकिन प्रत्यक्ष की जो हमने परिभाषा की उसके आधार पर ये संशय आना चाहिए कि ये जो हमको सुनकर के ज्ञान हुआ ये शब्द प्रमाण है या प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रश्न रख रहा हूं अभी और विचार लीजिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं दूसरा उदाहरण देता हूं आपने वेद मंत्र सामने रखा आप उसको पढ़ रहे हैं उसकी लिखावट को पढ़ रहे हैं किस इंद्रिय से पढ़ रहे हैं नेत्रों से पढ़ रहे हैं और विषय आपके सामने है अक्षर छपे हुए हैं लाल पीले काले जिस भी रंग के हैं छोटे बड़े जिस भी तरीके से लिखे हुए हैं वो विषय है इंद्रिय का संपर्क हो रहा है आपका संशय पैदा कर रहा हूं अब आपके होगा कि ये प्रत्यक्ष में लें या शब्द प्रमाण में अभी तक तो आप इसको शब्द प्रमाण ही समझे थे और है भी शब्द प्रमाण लेकिन हमको समझ होनी चाहिए ले तो हो रहा है हमारे को। तीसरी स्थिति ब्रेव लिपि वाला ले लीजिए वो जो हाथ से छू रहा है कागज को छू रहा है उभार को छू रहा है वो जो उभार है वो विषय है स्पर्श और तो इंद्रिय से छू रहा है इंद्रिय का अर्थ के साथ संपर्क हुआ तो इसको हम प्रत्यक्ष माने या शब्द प्रमाण माने दोनों हो गए आपका निश्चय हो गया कि प्रत्यक्ष है <laughs> कुछ के मन में होगा कि भाई ये तो संचय हो गया प्रत्यक्ष माने या निर्णय नहीं हो रहा होगा कुछ इन्होंने तो प्रत्यक्ष मान लिया इसको तो फिर शब्द प्रमाण किसको मानेंगे फिर शब्द प्रमाण किसको मानेंगे अभी रुकिए स्थिति समझ लीजिए आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे संशय पैदा करके आपको वहां तक पहुंचाया जा रहा है तीसरा उदाहरण दू मैं वहां सड़क पे बस जा रही है और हम हमको परिचय है सबके अलग अलग हॉर्न होते हैं आवाज होती है भोंपू होते हैं हम किसी बस को जानते हैं उसकी ऐसी, ऐसी ऐसी आवाज है वो वहां से जा रही है आप यहां बैठे हैं आपकी पीठ इधर है आपने उसकी आवाज सुनी आपको जान हो गया कि वहां पर बस है यह ज्ञान आपको किससे हुआ तीन प्रमाण है हमारे पास प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द हैं? नहीं आप प्रक्रिया नहीं बतानी है। आपको यह निर्णय करना है प्रक्रिया आप मन में सोचिए <laughs> मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से आपने जाना या अनुमान से जाना या शब्द प्रमाण से, से जाना आप घर के अंदर बैठे हैं आपको अपने स्कूटर की मोटरसाइकिल की आवाज पता है थोड़ी थोड़ी अलग होती है सबकी तो स्कूटर आकर के रुका आपका बच्चा कुछ सामान लेने गया और वो आया है या कोई अतिथि आया है तो स्कूटर की आवाज से पता लग जाता है कि हाँ बच्चा ही आया आ गई है मोटरसाइकिल या स्कूटर आ गया है आवाज से आपको ऊपर बैठे बैठे पता लग रहा है नीचे आपका बच्चा आ गया है स्कूटर आपका आ गया है कैसे पता लगा आवाज आई कान से आपने सुनी और आपको ज्ञान हो गया अब ये आपका ज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमान है या शब्द प्रमाण है अच्छा ठीक है अब आप समाधान देखते हैं आप में से बताएंगे आप ती से पूछू मैं क्यों आप जो मान रहे हैं क्यों जो इसको प्रत्यक्ष मान रहे हैं वो हाथ खड़ा करेंगे फिर मैं उनसे पूछूंगा क्यों प्रत्यक्ष तीन चार जने हैं अच्छा आप बताइए इसको आप प्रत्यक्ष क्यों मान रहे हैं स्कूटर का ज्ञान कह रहा हूं या बस का उदाहरण ले लीजिए आप इसको प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं देखिए और कोई नहीं बोलेंगे जिनसे पूछा वही हाँ हाँ एक में अपना क्या है कि आवाज सुनी और आवाज सुनकर के ये जान हुआ कि स्कूटर आ गया है मेरा स्कूटर आ गया है हमको यह मान हुआ हमारा अपना स्कूटर आ गया है ये बोध हुआ तो आप इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं क्योंकि शब्द को इन्होंने कान से सुना अच्छा और प्रत्यक्ष वाले आप हैं बताएंगे क्यों है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या की हमने यहां जब भी आप तत्व चर्चा करेंगे और आपको गंभीरता में जहां भी जाना है तो हम पहले तो परिभाषाएं निर्धारित करते हैं आपके सामने परिभाषाएं रखी गई हैं और उस परिभाषा की कसौटी पे ही कस के देखना है कि मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं ये प्रत्यक्ष में है तो क्यों है क्या वो परिभाषा पर घट रहा है उस परिभाषा को घटा के ही तो आप निर्णय करेंगे कि यह प्रत्यक्ष है या अनुमान है या आप है तो तो स्मृति वाली बात तो हमारे किसी प्रमाण में अभी तक नहीं आई थी उसको तो बिल्कुल ना लीजिए आपने शब्द को सुना कान से आप कह सकते हैं कि शब्द एक विषय है और श्रवण इंद्रिय से उसका ज्ञान हुआ इंद्रिय से और हमने यही परिभाषा की थी विषय का इंद्रिय के साथ संपर्क होके जो ज्ञान उत्पन्न होता है विषय का इंद्रिय के साथ संपर्क होके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं स्कूटर की आवाज सुनी कान से स्कूटर का जान हुआ बस की आवाज सुनी कान से बस का जान हुआ स्वामी जी का वच वाक्य सुना शब्द ईश्वर है सर्वव्यापक है और हमको जान हुआ वेद मंत्र को आख से देखा आंख है इंद्रिय वेद मंत्र वहां लिखा हुआ है विषय उससे हमको जान हुआ और प्रज्ञा चक्षु ने देखा हाथ से स्पर्श किया इंद्रिय से और विषय वहां पर वो उभार है और ज्ञान हुआ हमारी प्रत्यक्ष की जो परिभाषा थी उसमें ये सारे के सारे आ गए तो उस दृष्टि से ये सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं चलो ये तो उनका पक्ष हुआ अभी विचार करेंगे इसमें जो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है उनकी दृष्टि से मैं पक्ष रख रहा हूं ऐसा अगर कोई सोचे तो इन सबको प्रत्यक्ष मानेगा अच्छा लेकिन आप में से सब तो इसको प्रत्यक्ष नहीं मान रहे अच्छा इस स्कूटर और मोटरसाइकिल वाली घटना को जो अनुमान मानते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे अच्छा तो परिजी बताएंगे आप अनुमान क्यों मान रहे हैं इसको नहीं मैं तो उस उदाहरण को दे रहा हूं जिसमें उसको पता लग गया कि मेरा ही है अलग अलग आवाज होती है और जो पहचानता है वो पहचान लेता है आपने कि मेरा ही स्कूटर है यहां संशय नहीं है कुछ उसको जान हो गया है आपको उन प्रत्यक्ष वालों का खंडन करना पड़ेगा जो इसको प्रत्यक्ष प्रमाण मान रहे हैं इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो है आपको उसको निषेध करना होगा कि यहां नहीं ऐसा नहीं है तब तो संशय होगा तब तो संशय होगा हम उस उदाहरण को नहीं ले रहे जहां संशय होगा हम उस निश्चयात्मक को जान को ले रहे हैं कि जहां स्कूटर आया और हमको अपना ध्वनि से पता लग गया है कि ये स्कूटर ही है हमको निश्चय है जो आप उदाहरण दे रहे हो वो कहीं दूसरे संदर्भ में लगेगा लेकिन हम जो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया उसी पे ही हमको विचार करना है उदाहरण में परिवर्तन नहीं करना है नहीं तो बात बदल जाएगी उसी उदाहरण को रखते हुए हमको समझने की कोशिश करनी है कि या फिर प्रमाण क्या है यू हम नाम भले ही बोल देते हैं शब्द और ये इतने प्रमाण है और मोटे तौर पर हमने समझ दिए लेकिन उस प्रमाण की समझ हमको अच्छी तरह से होनी चाहिए इसका कैसे उपयोग होता है नहीं तो हम गहराई में नहीं जा सकते ये तो साधन है प्रमाण इसकी गहराई में हम तब जा सकते हैं जब इसको अच्छी तरह से समझ लें अच्छा जो और अनुमान प्रमाण मान रहे थे उनमें से राकेश जी से पूछते हैं पर आप बता देंगे आप तो चलो आप बताओ तो बता हाँ हाँ ठीक है हाँ नहीं इसको आप अनुमान क्यों कह रहे हैं आधार हमको बताना होगा कि हम आप इसको अनुमान क्यों कह रहे हैं ये कहेंगे प्रत्यक्ष है ध्वनि सुनी प्रत्यक्ष होने से जानो अब उनका खंडन कीजिए कि ये प्रत्यक्ष नहीं है और कौन बताएंगे अनुमान प्रमाण में अच्छा आप बताइए तो तो तो ठीक है, है इन्होंने बिल्कुल ठीक बात को बस की जो आवाज हमारे कान तक आ रही है वो आवाज पतली है मोटी है एक सेकंड तक आई लंबी आई ये जो शब्द के बारे में जान हो रहा है शब्द के बारे में क्योंकि शब्द का ही तो इंद्र सन्निकर्ष हुआ है तो जो शब्द का जान हुआ ये तो प्रत्यक्ष है शब्द का जान, लेकिन जो हम आगे सोच रहे हैं कि ये वो बस है और उसका चित्र भी हमारे मन में आ गया मेरा स्कूटर आ गया है भाई तो आवाज सुनी थी हमने तो केवल शब्द का आवाज का तो प्रत्यक्ष हुआ है लेकिन उस प्रत्यक्ष के आधार पर हमने ये जान लिया कि स्कूटर आ गया है ये अनुमान प्रमाण में आएगा क्योंकि अनुमान की परिभाषा ये है हम एक चीज के एक अंश को देख करके उसकी बाकी चीज का जान कर लेते हैं जिसको कि हमने देखा नहीं है स्कूटर अभी देखा नहीं है कल आपके सामने एक उदाहरण रखा कि हम कमरे के पास जा रहे हैं तो धुआं निकल रहा है कमरे में से खिड़की में से उस धुएं को देख करके हमने निश्चय कर लिया कि अंदर आग लगी हुई है धुएं तो का इंद्रिय से संपर्क हुआ आंख से हुआ या हमको गंध आई कपड़े के जलने की गंध आ गई यह जो इंद्रिय के साथ संपर्क हुआ इतना तो प्रत्यक्ष है धुएं को हमने आंख से देखा धुएं का प्रत्यक्ष हुआ गंध को हमने नाक से सूंगा इस गंध का प्रत्यक्ष हुआ लेकिन इसके आधार पर जो अगला ज्ञान हमारे मन में आ रहा है कि अंदर आग लगी है आग को तो हमने नहीं देखा यह अनुमान है तो स्कूटर का जो ज्ञान हुआ वो अनुमान है प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन न्याय में परिभाषा ही यही की गई है कि जो अनुमान होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है अगर हमने स्कूटर की आवाज ही नहीं सुनी होती और कमरे में बैठे होते तो हमको स्कूटर का ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान हो रहा है धुएं को अगर नहीं देखा होता तो अंदर अग्नि का ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात प्रत्यक्ष होने के बाद में हमको अनुमान होता है हमेशा ये साथ साथ रहेगा अब एक बात उसको समाधान करके और चलते हैं कि जो स्वामी जी ने कहा ईश्वर है सर्वव्यापक है शब्द का इंद्रिय से संपर्क हुआ अब आप उत्तर दे सकते हैं इस पिछले उदाहरण से आपको काफी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी और अब हमको जान हुआ कि ईश्वर है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि शब्द को हमने सुना यह प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा अनुमान प्रमाण है अथवा शब्द प्रमाण है हाथ खड़ा करेंगे कौन बताएंगे प्रश्न क्या है स्वामी जी ने मुंह से बोल के कहा शब्दोच्चारित किया कि ईश्वर है सर्वव्यापक है उस शब्द को हमने कान से सुना कान से सुन के हमको ज्ञान हुआ कि ईश्वर नाम की कोई चीज है और वो सर्वव्यापक निराकार है ये जो हमको बोध हुआ ईश्वर के बारे में इसे हम शब्द प्रमाण माने शब्द प्रमाण से हुआ जान माने या अनुमान प्रमाण से हुआ जान माने या शब्द प्रमाण से हुआ जान माने प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द तीन में से कौन सा प्रमाण माने ये प्रश्न है उत्तर तो एक ही होगा कोई एक प्रमाण होगा हाँ किनों हाथ किया खड़ा किया ब्रह्मचारी जी में बोलो कौन सा प्रमाण है मेरा प्रश्न वहीं जहां प्रश्न है वहीं पर ही केंद्रित रहो मैं कह रहा हूं जो ईश्वर के बारे में ज्ञान हुआ कि ईश्वर सर्वयापक है ईश्वर की एक सत्तात्मक चीज है ये ज्ञान ये ज्ञान कौन सा प्रमाण है शब्द प्रमाण आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, अनुमान प्रमाण और अनुमान। शब्द प्रमाण और तो तीनों आ गए आपके सामने तो <laughs> कुछ प्रत्यक्ष मान हैं कुछ अनुमान मानते हैं चलिए वैसे तो आपको भूमिका है आपको उत्तर निकालना है मैं उत्तर अभी नहीं देता समय भी हो गया है आप इस पे विचार कीजिए अपने दिमाग को चलाइए आपका दिमाग चलाने के लिए यह सारी कसरत की जा रही है नहीं तो सीधे सीधे आपको मैं उत्तर बता देता दिमाग चलना आना चाहिए हमको प्रमाणों का उपयोग करना आना चाहिए प्रमाणों की समझ हमारे को बैठनी चाहिए यह आधारभूत बातें हैं ये एक बार अगर हमारी खुल गई तो आगे हमको स्पष्टता हो जाएगी और उलझेंगे नहीं हम कहीं तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओर